सा ध पगा सारे ग ग आप सुन रहे है रेडियो मधुबन वन नॉट सेवन पॉइंट एट एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो ओम शांति नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष एपिसोड में आज हम लोग दिल्ली नरेला में पहुँचे हैं जहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज का बहुत ही सुंदर सेंटर है और मैं चाहूँगा कि वहाँ पर जो दीदी हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी उनसे हम लोग रूबरू होते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जीवन अभी किस तरह से वो सेवाएँ कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा और साथ ही साथ ब्रह्मा संस्था से जुड़ना उनका कैसे हुआ ये बात उन्हीं से जानते हैं आइए गीता दीदी से मिलते हैं हम नमस्ते ओम शांति ओम शांति गीता बहन दिल्ली नरेला से और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से कैसे जुड़ना हुआ जो आपने ये सवाल पूछा तो सर्वप्रथम तो हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय आप लोगों ने सुना होगा कि गणेश जी दूध पी रहे हैं तो उस समय हम देखने गए थे तो वहाँ पर एक चंद्रिका दीदी है बहादुरगढ़ में उन्होंने प्रदर्शी लगाई थी तो आ, 96 या 97 सेवन होगा जी। तो उस समय वो शिव संदेश मुझे मिला था तो उस शिव संदेश को पढ़ा तो उसकी जो नॉलेज थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने सदी मैं इलेवेंथ या ट्वेल्थ में होंगी उस समय तो उसमें वो सभी सारी बातें मैंने उस डायरी में नोट की थी लेकिन तब से मैं रेगुलर तो नहीं थी उसके बाद में मैं बीए फाइनल करने के बाद आई हूँ और तब से रेगुलर क्लास की मैंने और 2000 से मैं सेंटर पे सरेंडर हुई लगभग लग तीस वर्ष हो गए मुझे सेंटर पे रहकर समर्पित सेवाएं करते हुए अच्छा गीता दीदी एक बात मैं पूछना चाहूँगा इस ज्ञान को सुना आपने तो क्या चीज़ अच्छा लगा जो आपने पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस ज्ञान में सबसे बड़ा तो इसका ज्ञान ही जो है मुझे बहुत अच्छा लगा लॉजिकली सारी बातें थी क्योंकि मैं बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी तो उसमें वही वही बातें वही वही कथा बार बार रिपीट करना होता था लेकिन जब इस यहाँ पर मैंने कोर्स किया इस ज्ञान को समझा तो यहाँ की ज्ञान की जो लॉजिकली बातें थी मुझे बहुत पसंद है सबसे बड़ी बात यहाँ की जो धारणा है प्योरिटी क्योंकि शुरू से ही एक प्रकार से शादी से बिल्कुल भी आ, मन नहीं था व्यक्त अवस्था थी आ, चाहे समाज को देख करके या समाज की जो भी गतिविधियाँ होती थी वो मुझे पसंद नहीं आती थी जी। या घरेलू जो भी जो भी होते थे ना स्त्री पुरुष का आपस में लड़ना झगड़ना पड़ोस आस पड़ोस में सुनती मुझे अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए शादी के तरह तो कोई रुझान था ही नहीं तो ये इस ज्ञान की धारणा जो प्योरिटी है और इसका ज्ञान मुझे बहुत बहुत पसंद आया फिर एम ए करते हुए नरेला में मैं पंद्रह दिसंबर दो हजार सात में आई थी उससे पहले हम आए थे एक मोटर साइकिल यात्रा थी अच्छा उस यात्रा के दौरान आए थे तो हमारी आदरणीय शक्ति दीदी दी है जो राजौरी गार्डन में वर्तमान समय उस समय राजौरी गार्डन के सब जोन सब जोन इंचार्ज हैं जी जी। पहले दादी रुकमणी दादी जी हुआ करती थी तो उस उस रैली में दीदी साथ में थे तो दीदी के साथ रहना हुआ उस मोटरसाइकिल यात्रा में गांव गांव में जा जा करके हमने परमात्मा का संदेश दिया जिसमें नशा मुक्ति तनाव मुक्ति के ऊपर और स्कूल कॉलेजों में जा के जीवन जीने की कला कैसे सीखें उस पर हम सब ने प्रोग्राम किया था तो उस दौरान आए तो दीदी को जो भी लगा होगा तो उन्होंने दादी से बात कही और 2007 में दादी जी और दीदी जी ने मिलकर के मुझे यहाँ पर भेजा तो उस समय यहाँ सेंटर हमारा जो था पहले किराए पर था अच्छा पंजाबी अच्छा। कॉलोनी में तो किराए पर था तो वहाँ पर भाई बहने आती थी लेकिन यहाँ के भाई बहन बहुत अच्छे हैं सभी क्योंकि बाबा तो कहता है सेवा बच्चे तुम्हारे लिए खिलौना है hmm. सच पूछे तो स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं की स्थिति अपने आप में बहुत मायने रखती हैं तो अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हुए सेवाएं करते रहे और सब भाई बहनों ने मिलकर के आज जो वर्तमान समय जो सेंटर आप देख रहे हैं सभी के सहयोग से सबके पुरुषार्थ से ये सेंटर बना है और वर्तमान सेवाएं जो हैं जगह जगह पर कई दस बारह सेंटर हैं से जहां पर अपनी बहने रहती हैं और जो भी सर्टिफाइड जो हैं हमारे दो हैं लेकिन तीन की फाइल अभी तैयार हो रही हैं उनको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा और 40-45 के लगभग या 50 के लगभग गीता पाठशालाएँ हैं जहाँ पे हम जा की सेवाएं सभी करते हैं तो हमारी जो दीदियाँ हैं साथ में रहने वाली बहुत कॉपरेटिव हैं और यहाँ के भाई बहने जैसे पहले बताया हमने वो भी काफ़ी सहयोगी हैं डेडिकेटेड हैं और इस तरह से सेवाएं हो रही हैं गीता दीदी जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और सेवाओं के बारे में सुनकर बहुत खुशी हो रहा है और आपने कहा कि दस बारह सेंटर्स आपके अभी चल रहे हैं और इसके साथ में पैंतालीस से ज़्यादा जो है गीता पाठशालाएं भी आप रन कर रहे हैं अच्छा मैं चाहूँगा कि सेवाओं के साथ साथ जो मेगा इवेंट्स करते हैं बड़े इवेंट्स पब्लिक प्रोग्राम तो उन पब्लिक प्रोग्राम के बारे में एक दो जो याद हो आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहे हैं सभी लेकिन उसमें से जो यादें ताज़ा कराना चाहेंगे आप इवेंट्स के मेगा इवेंट्स के। वैसे तो साल में हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते रहते हैं और महीने में और दस पंद्रह में तो छोटे मोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं लेकिन अभी लेटेस्ट जो प्रोग्राम हुआ था हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जो एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका अभी 12 अप्रैल में आना हुआ था आ, उस समय बहुत नरेला में काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा था इस बात का दीदी का और योग भट्टी के लिए हमारे आदरणीय सूरज भाई जी हैं जो कि सब जानते हैं कि वो भी अध्यात्म में बहुत उनका अधिकार मतलब बहुत एक प्रकार से प्रभाव हैं और सभी ब्राह्मण जिनको हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं सबके दिलों पर उनकी छाप है तो काफ़ी लोगों ने आकर के उन भट, योग भट्टी भी की और हमारे एक रमेश भाई जी हैं जो सिंगर हैं मधुबन में उन्होंने भी तीन दिन की भट्टी करवाई थी इसमें भी काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया था और हमारी जर्मनी की सुदेश दीदी हैं जो दो हजार सत्रह में आए थे और उन्होंने भी बहुत उस समय भी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके दीदी ने बहुत अच्छे ढंग से शिवरा महाशिवरात्रि महा के ऊपर अपना उद्बोधन रखा था और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और समय प्रति समय समाज सेवकों का हमने एक बार बहुत बड़ा सम्मान समारोह रखा था नहीं, नहीं। जो मधुबन से हमारे आदणी वीरेंद्र भाई जी हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर आशा दीदी खानपुर से हैं उन्होंने उस समय भी नरेला पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा समाज सेवकों के ऊपर भी और काफ़ी सहयोगी बने हैं। जी पहले तो ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनते ही सब कटते थे लेकिन अब प्रभाव अच्छा है अब सबके दिलों में और आशा है कि बाबा के बच्चे वो भी जल्दी से जल्दी बन जाएंगे भगवान को पहचान करके उनसे वो सुख शांति आनंद का जो हम सब ने अनुभव किया है वो भी अनुभव करेंगे चलिए बहुत अच्छा लगा आपके सेवाओं के बारे में सुनकर बेहद खुशी हुई हमें और मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज सभी को आप क्या देना चाहेंगे संदेश तो यही है कि जैसे कि हमारे गांव-गांव के गांव में जाते हैं वहाँ भोली भोली माताएं बहुत आ, अच्छी तरीके से भगवान को उन्होंने पहचान लिया और वो भी अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं तो जब गाँव के भोले भोले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं तो समस्त जन को हम यही आग्रह करेंगे कि वर्तमान समय बहुत ही श्रेष्ठ समय चल रहा है कहते हैं ना कि एक कोई अवसर होता है इसमें सभी नक्षत्र सभी दशाएं अच्छी होती हैं। तो ये वो समय जो आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई एक बंदर और बंदरियों को तोता मैंने ने कहा कि भाई यहाँ पर अभी समय बहुत अच्छा है अभी टहरी से नीचे कूद जाएंगे तो राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे तो जैसे बंदरी कूद गई तो राजकुमारी बन गई बंदर नहीं कूदा तो उसकी वो समय बीत गया बीतने के बाद कूदा तो उसकी टांगी टूट गई वो तो राजकुमार नहीं बना तो ये सच पूछे तो समय वही है कि आज का मानव बंदर से भी बदतर हो चुका है क्योंकि उसके अंदर वो सारी बुराइयाँ आ चुकी हैं जो बंदरों में भी नहीं होती सच पूछो तो तो परमात्मा पिता शिव इस धरा पर आकर के समस्त मानव जाति को बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं तो हम तो आप सब से अनुरोध करते हैं कि आप भी आइए और आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए और जो हम सब का लक्ष्य है कि नर्स ऐसी कर कर जो नारायण बन जाए और नारी तू ऐसी करनी कर जो लक्ष्मी कहलाए तो आप भी आइए अपने जीवन को अपने घर घर गर, ग्रस्त को आश्रम बनाइए और अपना जीवन श्रेष्ठ बना करके सब के लिए मिसाल बनिए हो शांति हो नमस्कार आप सभी का स्वागत है और बहुत ही अच्छा लग रहा है नरेला में आकर हमें और यहाँ पर विशेष जो संस्था है ब्रह्म कुमारी संस्था यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सभी का जो चेहरा है उसमें कहीं ना कहीं चमक है और सभी के चेहरे पे ख़ुशी है वो खुशी कही न कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ने के बाद उनके जीवन में आया है तो यहाँ ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने उनको इस तरह से बनाया है उन लोगों से मैं आपके मुलाकात कराने वाला हूँ तो अभी चलिए हम लोग एक और शख्सियत से मिलते हैं बी.के. छाया बहन से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी कहानी क्या है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने का नमस्ते छायाबेन कैसे हैं आप ओम शांति ओम शांति तो आपने जो पूछा है कि भाई आप यहाँ से कैसे जुड़े तो हम बहुत छोटे थे छठी क्लास में पढ़ते थे तब से ही हम इस संस्था से जुड़े हैं लेकिन बचपना होने के कारण हमें ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था लेकिन जब आश्रम में जाते थे दीदियों से मिलते थे तो हमें बहुत मीठी मीठी और टोली खिलाते थे हम टोली के प्यार में जाते थे बाकी ज्ञान क्या है ये हमें नहीं पता था ऐसे करते करते हमारा काफ़ी समय बीत गया और कुछ उस समय हमें जब हम संस्था से जुड़े और फिर जब उन्होंने हमें कहा कि आपको सेंटर पर रहने का मौका है तो हम लोग बाहर के होने के कारण है तो महाराष्ट्र से एक तो हिंदी बोलना नहीं आता था मराठी ही बोलते थे फिर कुछ घर में बहुत छोटे थे कुछ काम करना नहीं आता था तो हम जब छोटे थे तो हमें पता चला कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में साढ़े तीन बजे उठना पड़ता है और आ, सोते भी बहुत लेट है तो हमने कहा घर वाले तो हमें दस बजे तक भाई नौ बजे तक तो सुला के ही रखते हैं हम आश्रम में समर्पित नहीं होना चाहते मतलब ब्रह्मा कुमारी नहीं बनना चाहते लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस काम के लिए हम नहीं चाहते थे वो हमारे से बाबा करवा लेंगे धीरे धीरे कुछ ही समय के बाद हम लोग सेंटर पर रहने लगे किसी ने कहा कि आप पंद्रह दिन के लिए सेंटर पर जाइए तो हमें बड़ी खुशी हो गई चलो पंद्रह दिन की तो बात है लेकिन हम वो पंद्रह दिन रोज कैलेंडर में देखते थे कि आज चार दिन हो गए पाँच दिन हो गए छः दिन हो गए जैसे ही पंद्रह दिन आ गए तो हमें बड़ी खुशी हो गई क्यों क्योंकि पंद्रह दिन के बाद हम अपने घर जाएंगे लेकिन हुआ ऐसे कि पंद्रह दिन होने के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपको नहीं जाना है अभी यही रहना है तो फर्स्ट टाइम हम लोग छह महीने वहाँ रह गए और धीरे धीरे हमें आश्रम में इतना प्यार मिला कि हमारा वहाँ पर धीरे धीरे मन लगने लग गया <laughs> तो ऐसे हमारी ज्ञान में आने की शुरुआत हुई अच्छा कौन सी ऐसी जो बात है जो आपको अभी तक माना इस मार्ग में खुशी प्रदान करती है जो इस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो बातें सिखाई जा रही है वो किसी भी संस्था में ये बातें नहीं है और कई लोग कहते हैं कि ऐसी ब्रह्मा कुमारी आपको क्या खिलाती है जो आप लोग इतना खुश रहते हो तो जो बाबा जो मुरली में ज्ञान सुनाते हैं ये दुनिया में और कोई भी नहीं सुना सकता और मेन तो यही हमारे लिए भोजन है और इस भोजन से जो खुशी मिलती है वो आम दुनिया में इन चीज़ों से खुशी नहीं मिल सकती अच्छा जो सेवाएं हैं यहाँ पर किस किस तरह के सेवाएँ आपके द्वारा होती हैं थोड़ा सा बताइए मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा भाई मैं इंग्लिश में भाषण करूँ या बहुत बढ़िया बोलूँ ये नहीं है लेकिन भगवान ने मुझे एक और अच्छी क्वालिटी दी कि मैं सदाए उमंग उत्साह में रहती हूँ भाई स्वास्थ्य ठीक रहे नहीं रहे उसका रीज़न ये है कि कुछ समय पहले मुझे मनोर दादी जी के साथ में रहने का भी चांस मिला उस समय भी मैं बहुत छोटी थी मुझे कुछ नहीं आता था तो मनोर दादी ने फिर मुझे हमें से से माउंट करनाल में जहां पर ब्रज पुष्पा दादी जी रहते थे तो उनके पास उन्होंने भेजा और दादी जी का हमें इतना प्यार मिला तो जो दादी जी थे उनको कुछ समय से आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था तो टोटली उनकी सेवा करनी पड़ती थी खाना खिलाना पिलाना ए जेड तो उस सेवा में मैं लगी थी तो मैं उनके साथ रहते रहते मुझे थोड़ा मुझे खुद भी ऐसे बचपन आने लग गया मैं उनके साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे बच्चे के साथ बातें करते रहते हैं और दादी जी भी खुद उमंग उत्साह में रहते थे मेरे अंदर में भी वही उमंग उत्साह रहने लग गया और आज भी ऐसी मेरी आदत बन गई चाहे मैं कैसी भी कैसी भी अवस्था रहे चाहे स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहे लेकिन कोशिश रहती है कि मेरा जो उमंग उत्साह है बरकरार रहे मैं खुद भी खुश रहूं और औरों को भी खुशी में लाऊं। कई लोग कई सारे स्वास्थ्य की प्रॉब्लम मेरे हैं स्वास्थ्य ठीक भी नहीं रहता लेकिन कई लोग मुझे पूछते हैं आप इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद इतना खुश कैसे रहते हैं मैंने कहा ये सब दादी जी मेरे अंदर वो गुन भर के चले गए कि आप सदा मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कराओ चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपके अनुभव को सुनकर और दादी जी के संग का जो अनुभव है वो हमें बेहद खुशी दे रही है और मैं चाहूँगा कि एक संदेश लोगों को आप क्या देना चाहते हैं हम तो यही कहेंगे कि जो जीवन हमने बचपन में ही भगवान के कार्य में समर्पित किया किया है कई लोगों को लगता है कि इन्होंने अपना जीवन समर्पित क्यों किया वर्तमान समय उनको ये नहीं पता कि इस संस्था में जुड़ने से भगवान के साथ जुड़ने से कितनी बड़ी प्राप्ति होती है दुनिया में जो प्राप्तियाँ हो रही हैं वो उसी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं लेकिन जब उस उनको इस प्राप्ति के बारे में पता चलेगा तो उनको भी लगेगा कि इसके जैसा जीवन तो कोई हो ही नहीं सकता तो हम भी चाहते हैं कि वर्तमान समय जो भी परिस्थितियाँ आ रही है अगर उससे हम बचना चाहते हैं अगर हम और डिप्रेशन से बचना चाहते दुनिया के वातावरण से बचना चाहते तो हमारे लिए एक ही सहारा है कि हम अपना कनेक्शन परमात्मा से जुड़े ताकि हमारी अवस्था व्यवस्था सब ठीक रहे छाया बहन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया धन्यवाद नमस्कार आइए आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर सभी दीदियों से मुलाकात हो रही है आपकी और अलग अलग उनके अनुभवों को सुन रहे हैं किस तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ना हुआ उनका तो अब नरेला सेंटर के सविता बहन यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं सविता बहन बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप थैंक यू मैम जी आई बहुत अच्छी जी जी मैं चाहूँगा कि आपकी क्या स्टोरी है ब्रह्म से कैसे जुड़ना हुआ जी भाई जी ये बहुत ही मतलब जैसे ही मैंने ट्वेल्थ पास किया उससे पहले मुझे अंदर से रहता था कि सभी भगवान को मान रहे हैं किसी न किसी गुरु को जैसे अपना रहे हैं तो मैं अपने बड़ों से भी कहती थी कि प्लीज़ मुझे भी बताओ अच्छा तो मेरे से सब यही कहते थे नहीं अभी आपका टाइम नहीं है अभी आप पढ़ो अभी इन चीज़ों में मत जाओ पर मुझे अंदर से रहता था कि नहीं मुझे भी अपना गुरु करना चाहिए पर जो ही मैंने ट्वेल्थ पास किया सिटी में आए कॉलेज के लिए तो वही मुझे एक बीके सुनीता दीदी है तो वो मुझे उसी समय कॉलेज में मिले वही मेरी दोस्त बनी तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी कोई दोस्त नहीं थी मेरे साथ नहीं थे कोई भी तो मैंने उनसे यही पूछा कि आप इतने अच्छे क्यों हो वो मुझे बहुत ही सिंपल उनका जो था फिर बोले हम ऐसे ऐसे मेडिटेशन करते हैं तो उसी दिन मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे भी वहाँ ले जा सकते हो बोले हाँ क्यों नहीं चलो मेरे साथ फिर मैं कॉलेज से सीधा उनके साथ ही आई तो उन्होंने मुझे सेंटर पर लेकर आए तो सेंटर पर मुझे कुछ नहीं मैं जो ही अंदर आती गई मुझे एक जैसे एक अलग ही दुनिया में हूँ और कोई वाइब्रेशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं जो भी दीदियाँ मुझे दिख रहे मुझे ऐसे लगा कि मुझे भी ऐसा ही बनना है बहुत मतलब मुझे ज्ञान कुछ नहीं था पर जो सेंटर का जो एक इन्वायरमेंट था वो, वो मुझे आज भी वो फर्स्ट मेरा जो है एक्सपीरियंस उस समय का वो मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ और मुझे नहीं मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है क्या क्या है बस दीदी जैसे बताते गए भी ऐसे ऐसे होता है मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं हुई बहुत पहले से भी मुझे बहुत इजी लगने लगा कि कितना बेस्ट है ये सब चीज़ें फिर बस मैं डेली कॉलेज आती दीदी के साथ हम जाते कॉलेज क्योंकि उनके पेरेंट्स पहले से ज्ञान में थे तो वो सेंटर पे रह कर उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और मैं अपने घर से आती थी तो मैं पहले सेंटर आ जाती फिर दोनों साथ जाते फिर वापस आते तो ऐसे ऐसे हमारी उसमें एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई एक बहन और थी मंजू दीदी तो हम तीन हैं उस समय से सात बी ए के और तीनों बाबा के इसमें हैं अच्छा। और फिर मैंने पेरेंट्स को बताया तो थोड़ा सा तो उनको तो हुआ कि भाई पर सब मतलब सब ने वो किया कि भाई ठीक है फिर हमारा जो बाहर का आउटपुट होता है ना वो भी पेरेंट्स को अच्छा लगा कि अच्छी संस्था है तो मामा जी ने भी सपोर्ट किया चेक किया यहाँ तक कि सेंटर पे आके दीदी से <laughs> कि कहीं कोई विदेशी संस्था है किसी ने बताया कि आपको विदेश लेकर जाएंगे तो मैंने कहा नहीं मामा जी ऐसा कुछ भी नहीं है प्लीज़ आप चेक करो तो वो सी आर में हैं तो आए और उन्होंने दीदियों से पूछा सब तो बड़े दीदी ने हर चीज़ उनको बताया कैसे कैसे हेड ऑफिस है कैसे हम अपना रियल रेजिडेंस बताया दीदी ने तो वो इतने सेटिस्फाइड सै, हुए कि उन्होंने ही मेरा सपोर्ट किया अच्छा। फिर मामी जी ने भी किया फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की और मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आई जबकि मैं बाबा से कहती हूँ कि मुझे बहुत ही ईजी लगा जी, जी। कुछ हार्ड नहीं लगा मुझे बाबा के बनने के बाद जैसे मैंने कुछ मेहनत नहीं की बाबा ने ही सब कुछ किया है और मैं कुछ पढ़ती भी नहीं थी फिर भी मेरे हर चीज क्लियर हो जाती थी बिल्कुल जैसे ज्यादा नहीं पढ़ती थी फिर भी फर्स्ट जैसे जो भी पेपर इतन। फिर भी बहुत अच्छा मुझे बाबा जैसे मेरे साथ है मैं कुछ नहीं कर रही बाबा ही कर रहे हैं हर चीज में सविता बहन एक और बात मैं पूछना चाहूँगा मेडिटेशन वगैरह जब करते हैं हम लोग हाँ जी वो करते हैं तो उसका कुछ अनुभव हो तो वो सुनाइए हाँ जी बिल्कुल ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जब मैं जो मेडिटेशन होता है मेरा होता है अंदर से कि मैं सबसे मतलब दो बजे का रहता है पर जब मैंने जो मेडिटेशन किया उठ करके तो वो एक अलग एनर्जी जैसे कुछ फिल हो गई है और पूरे दिन वो काम आती है hmm. उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे बाबा है ना चार्ज कर देते हैं बैटरी को पूरे दिन कुछ भी किसी टाइप का वो नहीं होता है और जिस दिन मान लो कभी किसी वजह से नहीं हो पाया वो अच्छे से वो मेडिटेशन मान लो लेट हुआ तो उसका एक पूरा दिन जैसे हम थके थके रहते हैं और जैसे एक मेहनत करनी पड़ती है मैंने ये देखा है तो इसलिए मैं अपना वो मेडिटेशन का है ना वो रखती हूँ चाहे कुछ भी कितना भी मैं कितने भी वजह लेट, लेट हो जाए लेट हो जाए फिर भी मैं बाबा से कहती हूँ कि वो मुझे उससे बेस्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए और मैं उस समय बिल्कुल नींद नहीं करती मुझे जैसे मैं दस बाबा से दो से पाँच के बीच में लगाती ही। जैसे बाबा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा, अच्छा लगता है हाँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सवेरे आप अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में दो से पाँच के बीच में आप एनर्जी रिसीव करते हैं हाँ और पूरा दिन आपको काम करता है और जिस दिन आप वो एनर्जी रिसीव नहीं करते किसी कारण तो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लो फील एनर्जी बोल जी चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया एक और बात सेवाओं में जैसे इवेंट्स होते हैं उसमें आप किस तरह से अपना आउटपुट देते हैं और कोई सेवा होती है तो बहुत खुशी भी होती है तो वो ऐसा खुश खुशी के अनुभव सेवाओं के अनुभव थोड़ा सुनाइए सेवाओं में ये है भाई जी कि मुझे सबसे ये लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा वो करूँ ताकि मेरा भाग्य बनेगा और मुझे सबसे ये रहता है कि जी जैसे बड़े दीदियों ने जो कहा मैं सबसे पहले जैसे यू ना हो कि कोई मुझे कहे ना जबकि मैं अपने आप ही अंदर से रहता है कि ये मुझे सबसे पहले करना है ताकि क्योंकि ये हमारा भाग्य बनाने का टाइम है बिल्कुल और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ों का मुझे अंदर से ये रहता है कि जैसे बड़े ही हमारे सब कुछ है जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया इतना हमसे हमें हर चीज़ का हमारा ध्यान रखते हैं और सबसे अच्छा लगता है सेवा में आगे से आगे किसी से, सेवा में तो जैसे सब कुछ भूल जाते हैं डे नाइट कुछ भी ध्यान नहीं रहता और खुशी बहुत ज्यादा मिलती है अंदर से जैसे उड़ते रहते हैं सही बात बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि जैसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं कुछ स्टोरीज हमें पसंद आती है तो मुरलियों में या फिर ज्ञान में कुछ स्टोरीज या आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही आकर्षित करती हैं या बार बार उसको आप चिंतन करते हैं ऐसा कुछ है हाँ जी इसमें देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें है जिसे हर घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है हम्म हम्म हम्म तो जैसे वो उस पर मैं बहुत ज्यादा वो रखती हूँ हाँ कि अगर ये पीरियड ये कभी नहीं आना है तो उसको सबसे ज़्यादा उसको लाइवली उसको लेना है ऐसे नहीं, नहीं। और कुछ भी थोड़ा बहुत भी ऐसे होता है तो मैं उसको उस पर फोकस रखती हूँ कि आगे से ऐसा ना हो उसको हर घड़ी को अंतिम मा, माना जैसे आज की डेट है तो ये फिर ये जो मोमेंट है ये फिर कभी नहीं आना है नहीं। तो इसको पूरा इसमें हंड्रेड देना है मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताया कि समय फिर वापस नहीं आता तो जो पल आपके पास है उसको पूरी तरह से आप जिए और पूरी तरह से उसका आनंद लें और उसका अपना आउटपुट जो है जितना भी आपको देना है पूरा दें ये आपने बताया बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी लोगों को भाई जी मेरा पूरी ह्यूमिनिटी के लिए यही मैसेज है कि ये स्परिचुअलिटी का अब पहले पहले क्या होता था कि एक ऑप्शन होता था पहले hmm. आ, मतलब पहले ज़माने में कहते ना उस समय इतने क्राइम कुछ भी नहीं होते थे बहुत अच्छा वो रहता था पर आज के समय में सबके लिए ये जो मेडिटेशन है ये सबके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है चाहे वो बच्चा हो चाहे वो फोर ईयर्स से एटी इयर्स दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे ये स्परिचुअलिटी ही सबसे बेस्ट वो है जीवन तो है हाँ. हाँ जी सभी को इसको अपनाना है इसमें किसी टाइप का कोई भी वो नहीं है, नो है, नहीं है। जी जी चलिए सविता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया सबके लिए आज के समय में मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है और किसी न किसी रूप में आप जुड़कर अपना प्रैक्टिस शुरू करें स्परिचुअलिटी को जानें मेडिटेशन करें यह आपका संदेश था बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थैंक यू थैंक यू शांति आईम फीसो शांति आइम फीस नमस्कार बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर जो नरेला सेंटर में जो बहनें रहती हैं दीदियाँ रहती हैं उनसे बात करने का मौका मिल रहा है तो अभी बी.के. मोनिका बहन से हम लोग मिलते हैं उनसे जानते हैं उनका अनुभव क्या है ब्रह्म कुमारी से वो कैसे जुड़े? आइए मिलते हैं बी.के. मोनिका जी से ओम शांति जी ओम शांति भाई जी मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी कहानी बताइए कि आप ब्रह्मा से कैसे जुड़ें जी उन दिनों में कॉलेज में थी 21 ईयर एज थी अच्छा ऐसा भगवान की तरफ कुछ महीनों से जो है रुक होता जा रहा था पहले ऐसा कुछ नहीं था जनरल हनुमान चालीसा पढ़ना वो भी क्योंकि घर में सब लोग करते थे तो हम लोग पढ़ते थे बाकी कुछ दिनों से ऐसी इच्छा जागृत हो रही थी शायद वो बाबा की तरफ से ही थी कि भगवान कौन है और भगवान कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं उनके क्या नियम कानून हैं तो कई तरह के प्रश्न मन में आते थे तो उन दिनों उन्हीं दिनों गीता भी पढ़ी जैन धर्म की भी कुछ बुक्स लेकर पढ़ी अच्छा। तो वहाँ पे एक पहले से ही सेंटर था लेकिन कभी उस सेंटर पे नज़र नहीं गई लेकिन जिन दिनों ये इच्छा जागृत हो रही थी तो सेंटर के बाहर कोई कोटेशन लिखी थी जिसे मैं आते जाते पढ़ती थी और मुझे अच्छा लगता था लेकिन कभी अंदर जाने की जो है हिम्मत नहीं होती थी तो अचानक कभी किसी से मैंने पूछ लिया कि यहाँ पर क्या होता है तो वो मेरे रिलेटिव ही थे तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली पहले से ही क्या था कि मुझे मेरे जीवन का जो लक्ष्य था कि मुझे शादी नहीं करनी है आ, कुछ कारण रहे होंगे या पिछले जन्म का कोई संस्कार रहा होगा शादी नहीं करनी थी मैं नन्स को भी देखती थी तो मैं कहती थी कि ये कैसे नन बनी मैं जानू लेकिन कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई तो जब मैंने उनसे पूछा कि यहाँ क्या होता है तो मुझे उत्तर में मिला कि यहाँ पर कोई है जो सफ़ेद साड़ी पहनते हैं और वो लोग शादी नहीं करते हैं तो मुझे मेरे मन की बात मिल गई तो मैंने उस दिन से ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ जाऊँगी जैसे कि बहुत सारी ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति लोगों ने अपने आप से ही कुछ न, मन में बातें बैठा रखी हैं तो ऐसे कई लोगों ने मुझे भी डराया वहाँ नहीं जाना वहाँ जाके नोटिस्म कर देते हैं वहाँ बड़ी दिक्कत होगी लोगों ने बहुत गलत गलत बोला तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना चाहिए लेकिन मैं फिर नेक्स्ट डे गई वहाँ पे जाके पता किया कि क्या होता है तो वहाँ पे फिर मैंने सात दिन का कोर्स किया और उसके बाद कोर्स में मुझे कोर्स का कुछ याद नहीं है अच्छा। लेकिन इस ज्ञान में मुझे जो बात अच्छी लगी जिसको मैंने पकड़ा वो ये था कि मैं एक आत्मा हूँ और आत्मा का पिता जो है वो बिंदु है और कुछ नहीं समझ में आता था कि भगवान धरती पर आए हैं और दादी गुलजार जी के तन से जो ज्ञान मिल रहा है वो खुद भगवान ही दे रहे हैं सुन तो लिया था लेकिन निश्चय नहीं हुआ था लेकिन मैं आत्मा बिंदु और बिंदु बाबा ये मैं योग जरूर लगाती थी जाके सेंटर पे मुरली में जाके बैठ जाती थी लेकिन नींद आती थी तो ये कहते कि आत्मा पे जंग चढ़ी हो तो वो सच्चाई को नहीं समझ पाती प्योरिटी को नहीं कैच कर पाती लेकिन शायद ये जो मैं योग लगाती रही उसने मुझे आत्मा की जंग उतारी और धीरे धीरे मुझे कब पक्का निश्चय हो गया कि परमात्मा ही है जो ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं और निश्चय होते ही सोचा कि अब भगवान को ये जीवन देना है अच्छा तो इस तरह से ज्ञान में चलना बहुत अच्छी बात आपने बताया मोनिका जी किस तरह से आपको जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस में एक द मैन परफेक्ट कहा जाता है वैसे आपने प्रैक्टिस किया और अपने जीवन में इस अवस्था को पाया तो कुछ सेवाओं के अनुभव के बारे में बताइए सेवाओं में जीवन का यही लक्ष्य है कि बाबा जो सेवा देगा वो सेवा करनी है तो बाबा जैसे जैसे निमित्त के द्वारा सेवाएँ देते हैं सेवा करते हैं जैसे अज्ञान काल में बहुत शाई नेचर था ज़्यादा बोलना नहीं हो पाता था हम परिवार में भी होते थे घर में अगर मेहमान भी आते थे तो हम बस नमस्ते करके फिर अपना साइड में रहते थे कि ऐसे जैसे आए बहुत बातें करना ऐसा नहीं होता था लेकिन यहाँ तो ज्ञान सुनाना है तो बाबा ने वो कला भरी ज्ञान सुनाते सुनाते अब कैसे किसी से व्यवहार करना है वो सब बाबा ने सिखाया घर में कोई घर में कोई किचन वर्क भी कभी नहीं किया था कभी हमें शायद दालों के नाम भी नहीं पता होंगे कि कौन सी दाल को सीटी लगनी है या दाल अलग है पानी अलग है ये भी ज्ञान नहीं था बस खा लेते थे, थे तो जो भी सीखा है सब बाबा के घर में ही सीखा है चाहे वो भाषण करना है चाहे वो ज्ञान सुनाना है या स्टेज पे यहाँ जहाँ मैं अभी नरेला सेंटर पे हूँ यहाँ मुझे स्टेज पे खड़ा होना जो मतलब बैक ऑफ द स्टेज मुरली सुना दी कोर्स करा दिया वो सब था लेकिन आ, स्टेज इन देंस सामने खड़े होकर कुछ बोलो वो हिम्मत नहीं थी वो दीदी ने भरी और धीरे धीरे बाबा इन सेवाओं में आगे बढ़ा रहे हैं और जो सेवा वो लेना चाहते हैं बाबा वो हमसे ले योग का कोई अच्छा अनुभव आपका हुआ हो कुछ ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि मुझे ज्योति का साक्षात्कार हुआ या तो कुछ अच्छी फीलिंग आई ऐसा कुछ हुआ हो तो थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस बताओ साक्षात्कार जैसा तो कभी कुछ नहीं हुआ नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम खुद समय से बाबा के पास जब योग लगाते हैं ज्यादा पसंद जो आता है वो परम में बैठना आता है मतलब संकल्प ही शुरुआत ही इससे होती है कि मैं आत्मा अब नीचे कुछ भी नहीं है नीचे का अगर मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ के गई और जाके परमधाम में बैठ गई इस फीलिंग के साथ ही जाके बैठती हूँ कि अब मुझे नीचे लौटना नहीं है एवरी टाइम जब भी योग में बैठना होता है पसंद ही ये आता है कि ऐसे जाके परमधाम में बैठ जाऊं तो वो एक बार का अनुभव नहीं है जब भी ऐसे जाके बैठ जाती हूं तो बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद ऐसे हल्कापन वो अनुभूति बार बार होती है क्या बात? चलिए मोनिका बहन मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे संदेश में यही बताना है की भगवान धरती पर आ चुके हैं आने वाला समय जो हम खुद देख रहे हैं कि कितना हर दिन कुछ नई समस्या चाहे वो परिवार में चाहे वो देश में चाहे वर्ल्ड लेवल पे हर दिन कोई नई समस्या हम देख रहे हैं तो हम आंखें मूंद के नहीं बैठे इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भगवान धरती पर आ चुके हैं एक बार ट्राई करके देखें क्योंकि अगर समय हाथ से निकल गया तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रह जाएगा तो सबको आमंत्रण है कि भगवान के घर आए और एक बार उनका परिचय ज़रूर ले लें बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया मोनिका भाई Home shanti oh I'm a peaceful soul नमस्कार आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि एक से बढ़कर एक अनुभव आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक जीवन का तो अभी फिर से हमारे साथ गीता दीदी हैं जिनसे हम लोग बात करने वाले हैं वो कैसे इस ज्ञान मार्ग में आए तो आइए आप सभी को मिलाते हैं गीता दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप, आप बताइए कि कैसे आप ब्रह्मा से जुड़े ब्रह्मा से कैसे जुड़े देखो ये तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है भगवान हमारी भक्ति का फल देने के लिए आए हैं जी जी तो कोई पूर्व जन्मों की भक्ति थी जो हमारी एक माँ के माध्यम के द्वारा हम उनसे जुड़ गए हम्म हम्म जो लॉकी के शरीर की माँ थी हमारी हम्म उनके माध्यम से हम इसमें जुड़ गए अच्छा तो बाल्यकाल से ही हम उनके साथ जाया करते थे तो धीरे धीरे एजुकेशन पूरी होने के बाद विचार आया कि हम इनसे इसमें हम डेडिकेटेड जीवन व्यतीत करें तो हमें ये जीवन बहुत अच्छी लगी तो ये सेवाएं ये जीवन ये समर्पित हों तो आपकी माता जी इस ज्ञान को पहले से जानती थी हाँ जी माता जी को हमारी दादी रुकमणी जो रजोरी गार्डन की इंचार्ज है जी जी जी उनके द्वारा ज्ञान मिला दादी रुकमणी के द्वारा जी। तो रुक्मणी दादी हमें बहुत लाइक किया करती थी बाल्यकाल से अच्छा तो उनके वहाँ से हम लोग जो है माध्यम से यहाँ पर उनका स्नेह उनका प्यार जो बड़ी दादियों का था वो हमें खींच लाया तो ये जीवन हमें बहुत अच्छी लगने लगी तो हमने सोचा ये जीवन ही हमें अपनानी है और इसी मार्ग पर हमें चलना है जी जी।, जी। तो इस मार्ग पर आने के लिए हमें प्रेरित किया और कोई योग या मेडिटेशन का कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हो आपका अनुभव हुआ हो वो थोड़ा योग का हाँ। देखो योग जो परमात्मा के साथ है हमारा वो तो सच में ही एक बहुत ही विचित्र है एक घटना सुनानी जी जी एक बार की बात है मैं माउंट में जा रही थी तब हमारी ये ट्रेन के रास्ते बहुत बंद हो गए थे तो बस के द्वारा जो तो जर्नल बस होती है उसके द्वारा मैं माउंट में गई वहां गई तो मुझे सर्दी की सीजन थी तो मेरा जैसे कि शरीर की स्थिति अस्त होने के कारण मेरा एक पर्स था उसमें सोने का बैज भी था कुछ मनी भी थी तो मेरा अपने आप को मैं संभाल नहीं पाई और वो सब खो के बस में गिर गया तो जब मैं बाबा से मिलने के लिए गई तो बहनों ने कहा कि बिना बैज के बैज भी उसमें बिना बैज के आपको बाबा से मिलने नहीं देंगे नहीं। तो मैंने तीन बजे उठ के जब बाबा से योग लगाया कि बाबा वो पर्स आना चाहिए और उसमें मेरा बैज भी है मनी भी है और मेरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी है तो कैसे काम चलेगा तो सुबह तीन बजे उठ के जब मेडिटेशन मैंने किया और सच में ही दो दिन तीन दिन के बाद वो जो बस वाला जब हमारी सरकारी बस का था ड्राइवर तो वो देने के लिए माउंट में गेट के कीपर के पास आ गया और वो दे करके गया तो जब मैं पूछने गई मुझे भी टचिंग कराई बाबा ने कि पूछ कर आओ जाती तो मैं रोज थी पूछने परंतु लास्ट दिन जब मैं पूछने गई तीसरे दिन बाबा के आने से पहले तो उन्होंने मुझे वो परस और सारा एज इट इज सारा सामान दे दिया लौटा दिया क्या बात तो मुझे बाबा पर इतना फेथ हो गया और बाबा की मुरली भी जो चलती है तो उस पर भी मुझे इतना फेत है कि जैसे जो घटनाएँ मेरे जीवन के साथ होती हैं बाबा पहले से मुझे जागृत कर देते हैं और मैं उनको भी जान करके जब मैं जीवन को चलाती हूँ तो मुझे वो जीवन मार्ग पर चलना बहुत सहज हो जाता है बिल्कुल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और मैं चाहूँगा कि एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को संदेश के रूप में यही बताना चाहेंगे कि ये परमात्मा का जो कार्य है और परमात्मा का जो ये मेडिटेशन है ये सच में ही बहुत एक ऊंच कार्य कर रहा है और हमारी डिवाइन शक्तियों को जागृत कर रहा है तो क्यों नहीं हम इस शक्तियों को जागृत करके स्वयं को पहचाने और अपने आप को शक्तिशाली आत्मा बनाकर अपने विल पावर को ऊंचा कर? जी जी बहुत बहुत धन्यवाद गीता दीदी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू Om Shanti Om. Oh, I'm a peaceful soul. Om नमस्कार नरेला पहुँचे हैं हम सभी लोग और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं सभी दीदियों से हमने बातें की और अभी यहाँ पर सदाराम भाई जी हैं उनसे भी बातें करते हैं उनका नरेला सेंटर से कैसे जुड़ना हुआ और क्या अनुभव उनका रहा ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर जी नमस्कार ओम शांति मैं सदाराम गुप्ता सीनियर वेटरन आर्मी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी नेरला से हूँ जी मैं चाहूँगा कि आपका ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ वो स्टोरी बताइए ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का मेरा बहुत ही अद्भुत तरीके से जुड़ना हुआ और ये बात है 2019 की सॉरी उन्नीस की जून का महीना था हमारे मंडी से निरंजन भाई थे तो वो अचानक मेरे रेजिडेंस पे आए और उन्होंने मुझे माउंट आबू जाने गया एक कहा के रिजर्वेशन भी है उन दिनों में रिजर्वेशन कोई किसी के टिकट पे भी जा सकता था <laughs> और हमारी फैमिली का स्टेटस भी कुछ ऐसा ही रहा होगा 25 साल पहले कि जो टिकट कैंसिल हो रही थी वैसा ही हमारी फैमिली स्टे दो बच्चे और वाइफ हस्बैंड तो मुझे ऑफर किया कि अभी माउंट आबू तो लाइफ टाइम में माउंट आबू का मैंने नाम ज़रूर सुना था लेकिन मुझे आर्मी में रहते हुए भी कभी जाने का मौका नहीं मिला तो मैं लालाईद था और मैंने अपने मन मन में तो खुशी थी कि मुझे ऑफर आई है लेकिन घर वालों का भी डर था मुझे कि क्योंकि हम दो दिन पहले ही जयपुर घूम के आए थे विद फैमिली तो उस टाइम पे इतनी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत नहीं थी मेरा बैंक बैलेंस भी नहीं था कि भाई माउंट आबू जा करके हम घूमाएँ एनी हाउ बाबा ने बुलाना था और एक जिज्ञासा थी कि माउंट आबू देखने का उन्होंने मुझे इतना तक बताया कि आपने सिर्फ टिकट आने जाने का कराना है और कोई किसी चीज़ का मतलब उन्होंने एक मोटिवेशन दिया तो रात को मैंने अपनी मिसिस से बात की उनको कहा कि भाई मैं माउंट आबू चलेंगे और चार पांच दिन का टूर है तो एक बार तो मेरी वाइफ जो है बड़ी अपसेट सी हुई कहने के अभी तो दो दिन पहले तो होके आए हैं और जाना ही था तो थोड़ा हाँ और आगे जाते तो माउंट आबू पहुंच जाते लेकिन वो ऐसा कुछ प्रोग्राम ने बाबा ने ऐसा कमाल करके दिखाना था वो मैंने उनको मना लिया और उन्होंने सहज क्योंकि समर वैकेशन थी समर वैकेशन में बच्चों की छुट्टियां थी और मैंने मन बना लिया कि मैं ज़रूर जाऊंगा निरंजन भाई को कहा कि ठीक है हम जाएंगे और उन्होंने एक माता है हमारी बहुत पुरानी है ओमवती माता उनको गाइड के रूप में मेरे साथ उन्होंने भेजने का मन बनाया और हम चले गए वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का सौंदर्य प्राकृतिक सौंदर्य मन भावन था और उन दिनों में वो अपना ज्ञान सरोवर जो जहाँ पे हमारा ये शिविर था वो ज्ञान सरोवर में ही था नहीं, नहीं, नहीं। तो वहाँ का तो अद्भुत दृश्य था पहाड़ी इलाका था चारों तरफ तो था ने अपनी सौंदर्यता को तो बिखेर रखा था तो बहुत अच्छा लगा और वहाँ के भाई बहनों का व्यवहार और आओ भगत रिसेप्शन उस टाइम पे मुझे बहुत एक अजीब सा लगा कि भाई ये ऐसे कौन सी संस्था है तो वहाँ जाने के बाद ये मेरा छोटा सा परिचय है कि मेरा जुड़ने का बाबा ने मेरा इतना मजबूती के साथ हाथ पकड़ा या मैंने बाबा को स्वीकार कर लिया क्योंकि मैंने रामायण महाभारत और ग्रंथ वगैरह का मेरा ज़्यादा अध्ययन नहीं था तो अध्ययन न होने का कारण कि मैं सहज रीति से ही बाबा का परिचय मुझे मिला और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा आने के बाद बीच में परिवार में काफ़ी समस्याएं आई समाज की तरफ से भी आई ठीक है नहीं मुझे रोकने का भी प्रयास किया गया कि भाई ये ब्रह्मा कुमारी संस्था में क्यों जाते हैं वहाँ तो महिलाए महिला होती हैं है, मंदिर है गुरुद्वारे हैं धार्मिक स्थान बहुत हैं वहाँ जाओ लेकिन बाबा ने कुछ अपना बना लिया और मैंने उनको स्वीकार कर लिया जी। तो ये मेरा छोटा हार रहा कि मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा अच्छा, और उस कुछ सेवाओं के बारे में बताइए सेवाओं के बारे में जब ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़ा तो यह मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला वैसे तो मेरा बेस आर्मी से था वेल डिसिप्लिन था और काफी चीजें मुझे वहीं से मिली उसके बाद मैं 2001 में आ, लाइन्स क्लब का प्रेसिडेंट भी रहा वहाँ भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फिर ब्रह्मा के जब संपर्क में आया तो यहाँ तो एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी की रहन बातचीत खान पान सब चीज़ों का बहुत प्रभावशाली ढंग से मेरे ऊपर असर पड़ा मेरे पटल पे और मैंने फिर उन्हीं से सीखा कि किस तरीके से नम्रता से सेवाएं करनी है किस तरीके से अपने आप में निखार लाना है तो ये मेरा एक बहुत ही लाइफ का बहुत सुंदर पड़ाव रहा कि मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और आज तो ब्रह्मा कुमारी जो है वर्ल्डवाइड इतना मतलब आ, सेवाएं अथक सेवाएं हम दे रहे हैं और मुझे भी बाबा ने निमित बनाया कि भाई आप निमित्त हो तो मुझे निमित्त का भी नहीं पता था इंग्लिश में अपॉइंटमेंट होता है लेकिन वो हिंदी में आध्यात्मिक भाषा में निमित्त बताया तो मैंने पूछा चुपके से किसे भी निमित क्या होता है ठीक है ना क्योंकि मेरी हिंदी भी इतनी कमजोर थी और निमित्त का मैं मीनिंग नहीं समझा तो कह लगे भाई एक निमित का मतलब है कि यू हैव अपॉइंटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस तो मैं बोला भाई चलो ठीक है मन में पहले तो संकोच हुआ कि कैसे निर्वायन करूँगा क्योंकि दादी अपना गुलजार जी ने मुझे करोल बाग बुलाया था और आशा दीदी ने और ब्रजमन भाई ने ये कहा कि आपने अपनी सेवाएं देनी है उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं कह तो बैठा कि हाँ निश्चित रूप से मैं दूंगा या शर्म के मारे कहो या बड़ों के सामने नहीं कह पाया तो मैंने लक्ष्य बनाया कि मैं दो एक जो है अपनी टोटल इनकम से निकाल लूँगा और मैं यज्ञ में सेवा करूँगा तो उस टाइम दो हजार भी अट्ठानवे में, में काफ़ी मुश्किल होता था मैंने अपनी युगल से भी बात की भाई मेरे मन में ऐसे भाव हैं तो युगल ने भी मेरा साथ दिया वो भी सर्विस में थी उस टाइम में और कह लेंगे कोई बात नहीं आपका संकल्प पूरा होगा तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता रहा और लेकिन कहने का यार बाबा को जब से मैंने स्वीकार किया है मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा चाहे मेरी स्वयं की उन्नति हो चाहे मेरे परिवार की उन्नति हो चाहे समाज में मुझे जो प्यार दिए हैं सेवाओं के प्रति मेरा कद दिन पे दिन आगे बढ़ता रहा ऐसा मेरा छोटा परिचय है सदाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया ब्रह्म कुमारी से जुड़कर आपने काफ़ी कुछ सीखा और यहाँ का जो सेवा भाव है वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप निमित्त बन निर्माचित होकर सेवाएं करते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं जय नो शांति आईना होम शांति 7.8 FM सुनते रहो रहो मुस्कुराते चलिए बहुत अच्छा लग रहा है और विशेष आत्माओं के साथ हमारी बातचीत हो रही है और विशेष व्यक्तित्व से बातें हो रही हैं जिन्होंने अपने जीवन को जो है सेवा में संलग्न किया है तो आइए निरंजन जी भी हमारे साथ हैं उनसे बात करते हैं कि कैसे आपका ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ना हुआ शांति मैं निरंजन कुमार नरेला दिल्ली ऐसी मेरे बड़े भैया डॉक्टर रजनीश गुप्ता वो ऑलरेडी रोहतक से मेडिकल की जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान वह बाबा के ज्ञान में चलते थे और मैं छोटे बच्चे की तरह घर में भी जैसे पुस्तकें पढ़ लेता था उनके साथ कभी कभी सेंटर पर भी जाता था लेकिन ज़्यादा नहीं समझ पाता था लेकिन रूपनगर नंबर टू में मैं स्कूलिंग करता था तो उस समय अपनी ब्रह्मा की युवा पद यात्रा पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हुए हमारे स्कूल में भी कैंप करने आई थी शक्ति नगर सेवा केंद्र की तरफ से तो अपनी शुदा और संतोष दीदी जो आजकल मास्को और सेंट पीटरबर्ग में हैं वो हमारे स्कूल में आई और उस समय उन्होंने जैसे ब्रह्मा कुमारी ज्ञान दिया तो आत्मा का ज्ञान दिया मुझे अभी भी याद है उन्होंने पूछा आत्मा कहाँ रहती है <laughs> तो मैंने कहा प्रकृति में तो वो शौक हुई कि इस बच्चे को जैसे होता है ना इसको कैसे पता कि ये तो सही जवाब दे रहा है तो उन्होंने फिर बाद में पूछा आपको किसी ब्रह्मा कुमारी से लिंक है क्या मैंने कहा हाँ मेरे बड़े भैया डॉक्टर रजनीश गुप्ता हैं और वो ज्ञान में चलते हैं और मैं सेंटर थोड़ा थोड़ा जाता हूँ तो बोले अच्छा आप संबंध संपर्क में हैं तो उन्होंने मेरे को ऑफर किया कि आप आइए सेंटर पर आइए शक्ति सेवा केंद्र पर और वहाँ पर आप आना ज़रूर तो मैंने कहा ठीक है मैंने एड्रेस लिया उनसे और फिर मैं उनके जैसे था साथ भी गया शक्ति सेवा केंद्र पर तो वहाँ मेरा लेकिन मैं साइंस स्टूडेंट था मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे सारे तो जगदीश भाई से मेरा सारा इंटर एक्शन हुआ तो कैब शुरू में तो मेरे को बहनों ने अटेंड किया लेकिन बहनें मेरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट था सारा एम की पढ़ाई के लिए मैं तैयारी कर रहा था तो कहने लगे कि वह सारी बहने की हमारे ये, ये, ये जो भाई है बहुत तेज बुद्धि वाला है ये हमारे हम इनके क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाएंगे आप जगदीश भाई फिर उन्होंने जगदीश भाई को मेरे सामने जैसे कहा तो ऑफर किया जगदीश भाई ने फिर सारा म्यूजियम समझाया ज्ञान का जो कोर्स है वो जगदीश भाई ने समझाया मेरे को और उन्होंने मेरे सारे क्वेश्चन के जवाब दिए साइंटिफिकली और मैं फिर सेटिस्फाइड हुआ जगदीश भाई के द्वारा बाबा जैसे होता है और फिर उन्होंने बाबा की एक अद्भुत का जीवन कहानी जो हम पहले से मैंने पढ़ रखी थी अपने डॉक्टर जी गुप्ता जी जैसा कुछ लिटरेचर घर में था तो मैंने कहा वो पढ़ी और उसके बाद ये पता चला कि सारी ही जो बुक्स हैं जगदीश भाई ने कहा कि ये जो मैं, कि जगदीश भाई के द्वारा लिखी गई हैं और मैं उन्हीं के सम्मेली जैसे <laughs> आता जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उनसे प्रेम और लगाव हो गया और उन्होंने मेरे को मोटिवेशन किया कि सारी बुक्स पढ़े तो मैंने उस समय के जितने भी लिटरेचर्स था अव्यक्त वाणिया थी मैं एम की तैयारी भी कर रहा था लेकिन उसकी तरफ से मैंने अलौकिक पढ़ाई छोड़ करके कम कर दी और अलौकिक पढ़ाई में ज़्यादा किया और इतना रहा कि उस समय मैंने सेवेंटी सिक्सटी से ले के और नाइनटी एट्टी तक की जितनी भी अव्यक्तवाणियाँ थी सारी ही पढ़ ली सारी कोई लिटरेचर बाकी नहीं रहा इवन ज्ञानवर्ति जो अपने कृष्णानगर से छपती थी 65 से शुरुआत तो हुई थी उसकी उसकी पुरानी पुरानी कापियाँ ला करके जैसे वो सारी पढ़ी यानी कि उस समय में इतने सिर्फ पढ़ाई में ही मगन रहा और इतना जैसे कि आध्यात्मिक जो ज्ञान मगन है वो आध्यात्मिक जो जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म है गीता से हुआ तो ऐसा ही मेरा जन्म जो होता है वो पुस्तकों से हुआ सारा जो होता है ना जितनी भी लिटरेचर्स हैं बाबा का जी और उससे फिर मैं बाबा के ज्ञान में जैसे फुल फोर्सली चलता रहा और ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ पूर्व जन्मों का संस्कार कह लो कि जब मैं 78 में जो था छः साल का था तो पापा को एलटीसी टी मिलती थी तो मैं माउंट आबू के पास में जैसे अदर देवी का मंदिर है मधुबन के पास में तो उस समय मैं वहाँ पर खो गया था सभी जैसे ये सेवनटी एट की बात है कि सभी बस वाले पूरे भारत भ्रमण में पूरी बस गई थी पचास के लोग थे तो जब माउंट आबू पहुंची तो सभी तो अदर देवी का दर्शन करके नीचे उतर आए और मैं थोड़ा सा युवा बच्चा था तो मैं बहुत जल्दी से चढ़ गया और जल्दी से नीचे उतर आके बस में बैठ गया और वो सोचने लगे सारे फैमिली बारे मेरे मम्मी पापा की वो हमारा गुप्ता जी वो तुम्हारा बेटा कहाँ कहीं घुम हो गया है तो सब घबरा गए थे शाम होने को हो गई थी तो बड़े परेशान हुए चार घंटे तक तो लेकिन नीचे आके देखा तो बस में बैठा हुआ है तो तो ये मेरा है कि मधुबन कहने का भावार्थ है कि जैसे बाबा मधुबन मेरे को बचपन से खींच रहा हो अपनी तरफ पूर्व जन्मों का बिल्कुल क्योंकि हमारे यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नरेला में एक अपने धरती से स्वयं शिवलिंग प्रकट हुआ है तो वहाँ मंदिर बना रखा है और मेरे दादाजी जहाँ मेरे जहां हमारे पास में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में नहारी गाँव है वहाँ पर भी एक एकड़ में राधे कृष्ण जी का मंदिर है अच्छा अच्छा और उसकी विशेषता यही है कि इसमें कृष्ण जी जो थे आ, काले हैं और राधा गोरी है यहाँ से वृंदावन तक एकमात्र मंदिर होगा जिसमें कृष्ण भगवान काले हैं और राधा गोरी है तो ऐसे हमारे पुरखों के द्वारा साढ़े तीन सौ वर्ष पुराना मंदिर बनाया हुआ है और बल्लभगढ़ के पास फतेहपुर बिल्लोच है जहाँ से मेरी माताजी आती हैं तो मेरे नाना जी ने भी वहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर बना रखा है अच्छा। तो पूरे कहने का मतलब भक्ति भाव से सारा हमारा परिवार है तो जन्म हुआ है और जैसे ही मैं ज्ञान में चला मैं बहुत जितने भी दादियाँ हैं उनके बहुत नज़दीक से अंग संग रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं पूर्व जन्म किया जैसे कई बार महसूस होता है कि वहीं से यज्ञ में छोड़ करके गए हैं और आए हैं क्योंकि जगदीश भाई से चक्रधारी दह बहन से था उसके बाद गुलजदार दादी और रुक्मणी दादी रुक्मणी दादी से मेरा ऐसा था जैसे माँ बेटे का संबंध होता है ऐसा संबंध रहा मैं जब से ज्ञान में चला हूँ शक्ति में मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ कि जैसे ज्ञान में चला तो ये मैंने अपनी मुझे ये था कि मुझे माउंट आबू जाना है कि जल्दी ही विनाश हो जाएगा तो नहीं कहते रुको एक साल के बाद जाना लेकिन मैंने अपनी टिकटें अपने आप बुक करा ली थी और उस समय सारी बड़ी दादी और सारी दादियाँ मधुबन से आई थी दिल्ली जो उनकी मीटिंग थी तो उस मीटिंग में मेरे को बुलाया गया और सभी को कहा ये कुमार नया नया चला और बहुत ज़िद्द कर रहा है अभी एक दो महीने हुए हैं कि मधुबन जाने की जिद कर रहा है और इसने टिकटें भी करा लिया दादी इसका क्या करें कि ये तो मधुबनी ही रहेगा मधुबन जाने की कर रहा है ये तो दादी ने कहा अभी रुको अभी तो कुछ समय है फिर चले जाना तभी एक दो महीने हुए हैं छः महीने तो अच्छा चीज को जाने दे रखते दो चीज नहीं लेकिन फिर मैं जैसे था मुझे भी ध्यान है अगस्त के बाद मैं जनवरी में चला गया चार महीने के अंदर ही मधु मैंने ये कहा कि अगर उससे पहले विनाश हो गया धरती पर भगवान आए हैं और मैं उनसे बगर मिले रह गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा बोले बात तो ठीक है विनाश तो कभी भी बाबा कहते अचानक हो सकता है और धरती पर भगवान आया और मैं उनसे बगर मिले कैसे रहूँ मुझे तो अभी जाना है तो तो ये ये मेरा था तो, लेकिन, तो उससे था लेकिन मैं मैं मैं उससे मुझे जितनी भी दादियों के बिल्कुल <laughs> और एक हाईलाइट हो गया जब दिल्ली जोन की मीटिंग में मेरे को जैसे सारी दादियों के गुलजार दादी ने प्रकाशमणि दादी के सामने मेरे को सम्मुख किया मीटिंग में जी। तो फिर रुक्मणी दादी ने कहा कि इनको दिल्ली जोन की जो भी मीटिंगें होती है सेवाएं होती हैं उनमें सदा साथ रखे हैं बहुत तो उमंग उत्साह है तो जितने भी दिल्ली में प्रोग्राम होते थे तो गुलजार दादी विशेष हम ए, मुझे नियमित मनाने की ड्यूटी देते थे <laughs> चाहे पार्किंग की हो कभी भी कुछ भी हो कुछ भी सेवाएं हो हाँ का पार्ट रहता था बहुत निरंजन जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना कैसे हुआ वो बातें आपने बताया और फिर आगे का एक्सपीरियंस भी आपने शेयर किया तो मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे एक्सपीरियंस बताइए सेवाओं के एक हाथ एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा हो और अच्छा लगता हो आपको उस सेवा के बारे में बहुत सारे इवेंट्स आपने किए होंगे लेकिन एक हाथ इवेंट जो बहुत ही अच्छा इवेंट रहा हो सेवा में आप जैसे निमित्त बने उसके लिए एक इवेंट मुझे याद है मेरे कज़न ब्रदर डॉक्टर सतीश गुप्ता का फ़ोन आया मेरे पास कि निरंजन वो दिल्ली आया कि आपको डीआरडीओ आर में चलना है और उस डीआरडीओ में कॉन्फ्रेंस था उस समय डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल कलाम थे जो भविष्य में राष्ट्रपति बने भारत के मैं भवाना गया उनको पिकअप किया और हम दोनों डॉक्टर सतीश गुप्ता और मैं डीआरडीओ आर गए और वहाँ प्रेजेंटेशन दी थी और अब्दुल कलाम के सामने वहाँ सेमिनार अटेंड हुआ डी का जो उनका जो हार्ट पे जो चल रहा था और उसके बाद जैसे ही आए और फिर वापसी जैसे हम लेट हो गए थे थोड़ा सा और उन्हें जो था ट्रेन पकड़नी थी आश्रम एक्सप्रेस तीन बज के मिनट की थी तो हम वापस आते आते जैसे हम भवाना जो थे ना ढाई बज गए थे तो बोले कि अभी आधा घंटा रहता है कि मुझे आश्रम एक्सप्रेस आधे घंटे में संभव नहीं है मैंने कहा भैया आप निश्चिंत रहो भाबा हमारे साथ अगर बादली वाला फाटक खुला मिला तो हम यानी कि ट्रेन मिस नहीं होगी और हम भवाना से चले हैं ढाई और तीन बजे तीन बज के पाँच मिनट में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे और जैसे ही भैया का मैंने अंदर रखा है सामान जो है ब्रीफ किया और सूटकेस और जैसे ही कदम रखा और ट्रेन चल दी <laughs> तो ये भी एक बाबा की सेवाओं में ये बाबा ने निमित बनाया कि जैसे जो थे भविष्य में फिर वो अब्दुल कलाम भैया के कहने से माउंट आबू भी है संपर्क में है और काफ़ी सेवाओं के निमित्त बनी वो आत्मा तो ये एक अनुभव है बाबा ने ऐसे ऐसी सेवाएँ अनुभव की करारखी कि बाबा सदे साथ है बाबा को साथ रखते हैं चलिए निरंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात ये अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं होम शांति आई होम शांति म शांति मेरा नाम ऊषा है मैं एक दिन ऐसे ही घर पे टीवी चला रही थी तो एकदम से मेरे सामने शिवानी सिस्टर का एक्निक विद ब्रह्मा कुमारी का वीडियो आ गया उस टाइम मेरे पास फोन नहीं था तो वो मैंने सुना मुझे उस टाइम ता, तक ये भी नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था है कुछ भी नहीं पता था तो मैंने वो वीडियो सुना और देखा दीदी दी का और मैं अगले दिन इंतज़ार करती रही कि वो उसी समय पर मैं फिर से स्टार्ट करूँ और अगले दिन फिर दीदी दी दी दो या ढाई का आस का टाइम था मैंने फिर वो अवैक निविध ब्रह्मा कुमारी देखा और वहाँ से देखते देखते शुरुआत करते करते मुझे ये समझ में यकीन तो नहीं हुआ कि भगवान आया हुआ है पर कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी थी तो दीदी की वीडियो सुन सुन के मैं सुबह चार बजे भी उठने लगी अच्छा। और सारा दिन कोशिश करने लगी कि भगवान कैसा दिखता है कहाँ है किधर है जब वो आया हुआ है धरती पे तब तो, तो मिलना है कुछ भी हो जाए मुझे एक बार तो उसको देखना है हाँ। तो इस धुन में मैं लग गई और चौबीस घंटे मतलब मेरा फोकस इस तरफ ही हो गया पर साथ में युगल भी थे और परिवार भी था तो वो सब भी आ रहा था कि मैं पूरी तरह से नहीं जा सकती थी धीरे धीरे धीरे धीरे मैंने सब कुछ समझना शुरू किया चुपचाप मैं चुपके चुपके नीचे नीचे करने लग गई सेंटर नहीं जाती थी कहीं नहीं जाती थे सिर्फ वीडियो सुनती थी जो भी मुझे समय मिलता था मैं सारा दिन शिवानी दीदी के वीडियो सुनती थी और मुरली से स्लोगन वगैरह पढ़ने लग गई थी पर मुरली नहीं अच्छी लगती थी ज़्यादा नहीं अच्छे लगते थे सिर्फ स्लोगन वगैरह स्लोगन मुझे बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह समझ में आते थे रूल लगते थे कि उसमें बाबा बिल्कुल रूल बताता है मैं उनको एग्जैक्ट फॉलो करती थी तो धीरे धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तेरी बुद्धि बहुत अच्छी है तुझाइए इसकी तैयारी करनी चाहिए मैंने एक लगा दी कि पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी जाने दो फिर उसके बाद चाहे कुछ भी करा लेना और एक दिन ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से मतलब विरोध करके निकल गई मतलब घर से नहीं निकली पर मैंने बाहर से कुंडी लगाई बच्चों को छोड़ा और मैं सेंटर पहुंच गई बहुत दिन नाराज का दिन है ये जर्नी इतनी वंडरफुल है इतनी वंडरफुल है जिसका मतलब मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती मेरा हर पल हर दिन नया होता है और मैं इतने उमंग उत्साह से आगे बढ़ रही हूँ शुरू शुरू में मुझे माया का भी नहीं पता था मुरलियाँ भी नहीं समझ में आती थी बाबा ने ही मुझे चलाया है धीरे धीरे मैंने कोर्स को हस्बैंड को भेजा सेंटर पर मैं एक दो बैठ बेट सी जैसे कभी कभार ड्रिंक करते थे वो उन्होंने विद इन अ वीक छोड़ दी विद इन अ वीक और ये हुआ दीदियों की मेहरबानियों से मैंने उनके साथ नीचे नीचे कुछ सेटिंग्स से की थी <laughs> कि दीदी मैं उनको आप सेंटर पर भेजूँगी वो उनको जानती थी तो आप उनको कोर्स करा देना तो दीदियों ने भी बहुत मतलब साथ दिया और उनको कोर्स करा दिया फिर उनकी कॉपी से मैंने कोर्स लिखना शुरू किया और वहाँ से मुझे बहुत कुछ समझ में आया कि क्या क्या है क्या क्या है फिर बाबा की टचिंग से मुझे बाबा ने एक आत्मा को टच कराया लॉकडाउन में और मैंने उनको फ़ोन पे कोर्स कराया मतलब भाई बाबा एक, बाबा ने ही कराया मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था इतना बाबा ने शुरुआत किया और वहाँ से करते करते अब बाबा मेरे द्वारा मुझे निमित्त बनाकर बहुत सारे मेरे लौकिक जो रिश्ते नाते में है फ्रेंड्स हैं उन सबको बाबा जोड़ चुका है और यहाँ से मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस है ज्ञान के बिना जीवन नहीं चल सकता मेरा तो नहीं चल सकता और इतना बाबा ने मुझे दे दिया है कि सच में दिल से निकलता है पाना था जो पा लिया अब और कुछ पाना बाकी नहीं रहा ओम शांति धन्यवाद Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. मैं हाथमा मेरे शरीर का नाम है राजपाल और मैं शुरू में जो है यानी कि 2010 में एक प्रदर्शनी लगी थी मुजफ्फरनगर में तो मेरा एक फ्रेंड था उसने कहा कि यहाँ पे मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनी लगी है बारा लिंक की उसको देखने के लिए चलते हैं तो उस समय तक हमें ये नहीं पता था कि ब्रह्मा कुमारी संस्था कोई है हालांकि दीदी शिवानी का प्रोग्राम नेशनल टीवी पर आता था, था। वो देखते थे लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी तो हम जो है पूरे परिवार के साथ में मुझे मुजफ्फरनगर पहुँचे तो उसमें मेरा फ्रेंड भी था और हमारे भी पूरी फैमिली थी तो हमने वहाँ पे बारह ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए उसके बाद में वहाँ पर सेवन डेज कोर्स भी उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ था तो वो वहाँ पर लिखवा रहे थे कि आपने जिस जिसमें कोर्स करना अपने नाम लिखवाए तो उसमें मैंने भी नाम लिखवाया और मेरे फ्रेंड ने भी नाम लिखवाया और हम वहाँ पर जाने लगे तो हमें जो है बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि ये वास्तव में कुछ अलग ही ज्ञान है ये जो ज्ञान देने वाले हैं ये शायद इस दुनिया के नहीं हैं किसी और दूसरी दुनिया के ऐसा अनुभव होने लगा तो धीरे धीरे कोर्स आगे बढ़ता गया कुछ घर में कुछ विरोध भी शुरू हो गया उस बात को ले तो लेकिन ड्रामा में जो पार्ट था थोड़ा दूर भी पड़ता था तो बीच में हम पूरा कोर्स नहीं कर पाए वहाँ पे क्योंकि सेवन डेज के बाद जो है वो वहाँ पर वापस सेंटर आ गए तो फिर हम कुछ दिन गए हैं लेकिन बीच में छुट गया उसके बाद फिर मैं 2014 में पे अप, यहाँ पे जॉब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आया यहाँ पे ज्वाइन किया एक कंपनी में तो तब से हम जो है यहाँ पर ढूंढते हुए आए कि क्योंकि मन में तो था वो बीज तो डल गया था कि भाई सेंटर में ढूंढना है तो सेंटर मैंने नेट पर सर्च किया और वहाँ पे जो है नंबर मिला लैंडलाइन नंबर तो उस हमने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना और क्योंकि हमें नए थे यहाँ पे कुछ पता नहीं था तो हम पूरी फैमिली के साथ में आ पाए और सात दिन का हमने सभी ने फोर्स किया अच्छा। पूरी फैमिली ने और भी पूरी फैमिली तब से अब तक लगातार ज्ञान में चल रहे हैं और इसमें क्या था कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ कई बार जो है ना मैं जैसे मान लो कहीं पर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में मान लो गया मैं तो फेलियर हो जाता है क्योंकि हेजीटेशन बहुत ज़्यादा था हम्म जैसे मैं आपके सामने भी बैठ के बोल रहा हूँ मैं कभी बोल ही नहीं पाता था इस तरह से पता नहीं अंदर से क्या इतना डर रहता था कि मैं लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में आया हूँ तो उसके बाद ये हेजीटेशन पूरी तरह से समाप्त हो गया पूरी तरह से निकल गया है और उसके बाद मैं भी और युगल भी और बच्चे भी प्रॉपर तरीके से ज्ञान में चल रहे हैं और अभी अभी का मैं आपको अनुभव बताता हूँ मैं एक अभी शायद तीन चार दिन पहले की बात है मैं किसी डॉक्टर से दवाई ले आया तो वो दवाई जो है रात में उसने कहा कि आप लिया रा, तो रात में वो दवाई मैंने ली तो उस दवाई ने मुझे क्या है रिएक्शन कर दिया रात में और रिएक्शन इतना कर दिया कि उसका इतना साइड इफेक्ट हो गया कि पूरी रात में सो नहीं पाया और मुझे ऐसा लगा कि अब क्या करूँ क्या कर सकता हूँ तो बैठ के तो बाबा को याद कर रहा था वो बाबा का अचानक ही जो है एक तरह से साक्षात्कार खुली आंखों से एक तो होता है कि सोपन में हमने कुछ देखा क्योंकि नींद तो थी नहीं बिल्कुल भी करीब दो बजे रात की बात है सुबह दो बजे की बात है तो एक ज्योतिर्लिंग जो है ज्योति स्वरूप जो है मेरे यहाँ गले के पास से गुजरा तो मुझे कुछ एहसास हुआ कोई आत्मा है परमात्मा है कौन है तो मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ तो एक बार हुआ मेरे हो सकता है कुछ मेरा भरम हो लेकिन दोबारा फिर सेम सेम तुरंत जब ये दो सेकेंड के बाद ही तुरंत फिर दोबारा हुआ तो मैं समझ गया कि ये बाबा है मेरे और वो मेरी मदद कर रहे हैं तो उसके बाद जो है थोड़ा मुझे आराम होना शुरू हो गया और मैं सुबह जो है सुबह तक काफ़ी ठीक हो गई स्थिति और अभी मैं ठीक हूँ <laughs> तो वैसे बाबा कदम कदम पर मदद तो करता ही है क्योंकि <laughs> तो बहुत सारे अनुभव हैं जीवन में क्योंकि तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि जॉब का बहुत चैलेंज रहता है इससे पहले पुरानी कंपनी में भी यही था ये यह लगता था कि इस कंपनी को छोड़कर अगर हम कहीं जाएंगे तो हमारा क्या होगा लेकिन बेटर और उससे बेटर उससे बेटर होता ऐसा होता जा रहा है तो ये सब उस परमात्मा की ही कृपा है उस बाबा का ही जो भी है तो शुक्रिया हाँ शांति इस स्त्री का नाम बीके राजेंद्र है और मुझे इस ज्ञान में जुड़े हुए 15 साल हो गए हैं मैं इस ज्ञान में कैसे जुड़ा जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कलकत्ता में पढ़ाई करता था तो वहाँ का माहौल थोड़ा अलग है वहाँ पे ये नशा करना मीट मछली नॉनवेज वेज ज़्यादा चलता है और मैं हॉस्टल में रहता था मामा जी के पास तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो मेरी फैमिली जो है वो पहले ही ज्ञान में चल चुकी थी तो मैंने देखा वहाँ पे क्लास चल रही थी और वाइट ड्रेस में जो दीदी है वो क्लास करवा रही थी तो पहले से मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि दीदी ने क्या सुनाया क्या नहीं सुनाया फिर जब क्लास ख़त्म हो गई फिर दीदी ने हमें सेंटर पर बुलाया तो मैं जब सेंटर पर गया तो दीदी ने मुझे कहा आओ देवता आओ तो मैं एक बार सरप्राइज हो गया कि देवता मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ कोई था नहीं तो फिर दीदी ने कहा कि मैं आपको देवता कह रही हूँ मैं सरप्राइज हो गया कि दीदी ने मुझे देवता क्यों कहा फिर मैं दीदी के पास गया फिर दीदी ने मुझे सारा ज्ञान समझाया तो ज्ञान तो बहुत जल्दी समझ में आ गया फिर मैं उस टाइम ज्ञान को प्रॉपर एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ाई करता छोटा था फिर मैं दोबारा बंगाल चला गया वहाँ पढ़ाई करने जब वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैं दोबारा अपने मम्मी पापा के पास आया फिर मैं सेंटर पे गया फिर मैं फ़र्स्ट टाइम सेंटर पे गया था जन्माष्टमी पे, फिर वहाँ पे दीदी ने बिल्कुल जैसे कोई घर का मेंबर होता है ना वैसे अपने छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट किया तो जो दीदी का जो बोलचाल था जो दीदी का केयरिंग नेचर था और जो ज्ञान था वो बहुत ही सरल था और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा फिर दीदी जो आत्मा परमात्मा को जो हम मैं जब बंगाल में आता था ना तो वहाँ पे माताओं को ज़्यादा मानते हैं जैसे काली माता होगी दुर्गा माता होगी तो वो ज्ञान और भक्ति मार्ग बहुत अलग था तो मेरा क्या था मैं पहले जब बंगाल में था ना तो काली पूजा सरस्ती पूजा मेरी आदत क्या थी वहाँ ढोल बजते हम नाचने जाते थे मेरी शुरू से आदत है कि मतलब जब मूर्ति विसर्जन होती है ना तो वहाँ पर नाचते हुए जाते हैं तो भक्ति मार्ग में मैंने डांस बहुत किया है मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जब मूर्तियाँ जाती है ना तो कम से कम 500, 200, 300 जो मनुष्य आत्मा होती हैं वो सभी नाचते गाते और उमंग उत्साह में जाते हैं फिर जब मैं ज्ञान में आया तो दीदी ने बिल्कुल ज्ञान को बिल्कुल एक्ट तरीके से कि परमात्मा जो है वो निराकार है हम ही चैतन्य से देवी देवता है तो ज्ञान बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया और फिर मैं ज्ञान में चलने लगा फिर क्या हुआ लगभग मुझे भी तीन चार महीने हुए थे ज्ञान में चले हुए तो अचानक से दीदी ने मैं सेंटर पे क्या मूल्य सुनने के लिए तो सभी लोग मधुबन जा रहे थे उसी दिन तो दीदी ने कहा कि आपको मधुबन जाना है तो मेरा कोई प्लान नहीं था क्योंकि मैं नया ही था और घर में किसी को बताया भी नहीं था कि मधुबन जाना है मैंने कहा दीदी मैं तो मुझे तो कोई पता नहीं है मधुबन जाना है तो मैंने कहा ठीक है दीदी मैं घर में पूछ के आता हूँ तो एक भाई था वो मुझे बाइक पर लेके गया पिछड़ा के तो मैं जैसे ही बाइक पे बैठा ना तो मुझे सामने से भी कोई वाइट प्रकाश दिखाई दिया जैसे कि सामने मेरे बाबा आ गए हो तो मैंने अनुभव किया कि कोई व्हाइट प्रकाश है मेरे सामने और मैं बाबा की याद में घर पे गया और सच बताऊं तो ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं मधुबन जा सकूं मैंने बाबा को कहा बाबा मुझे सच में मधुबन जाना है अगर आपको लगता है कि मैं मधुबन जाने के लायक हूँ तो आप मुझे ले जाना वरना जैसा आपको सही लगे तो मैं घर में गया तो मम्मी अपने एकदम से बोल दिया हाँ आप जाओ फिर मैंने से भी एक वाइट कुत्ता जमा था पास मैं भोई ले कर बचपन चला गया तो बाबा का साथ हमेशा रहा है और ज्ञान में चलते हुए पंद्रह साल हो गए हैं जी तो जीवन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है बाबा की हमें मदद मिल रही है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 ओम शांति नमस्ते दीपक भाई कैसे हैं आप बिल्कुल ठीक हैं मैं चाहूँगा कि आपका क्या कहानी है ब्रह्म कुमारी से कैसे आप जुड़े ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने से पहले हम बड़े लेवल पे एस्ट्रोलॉजी का भी काम करते थे अच्छा जिसमें डेली हजार लोग करीब भारतवर्ष से हमारे पास जुड़ते थे जिसमें जन्म कुंडली वगैरह बनाने का करीब काफ़ी समय तक हमने वो काम किया है अच्छा। काफ़ी बड़े लेवल पर तो उसमें काफ़ी नुकसान वग़ैरह भी हुआ हमें बाद में और बिजनेस में भी काफ़ी नुकसान वगैरह हुआ गिर पड़ के बिल्कुल <laughs> तो फिर जैसे जुड़ने का मौका मिला ब्रह्म से वो भी एक तरीका ऐसे बना जुड़ने का भी कि हमारी माताजी को उनके सिस्टर ने बताया <laughs> तो माताजी को ले कर आए सेंटर पर <laughs> तो उनको कोर्स वोर्स कराने के लिए तो साथ में हमने भी किया अच्छा <laughs> खाम भी जुड़ गए माता जी तो आती नहीं है वैसे अभी हम ही आती हैं <laughs> लेकिन हम आते हैं तो इस तरीके से जुड़े और जुड़ने के बाद फिर करीब छः महीने के अंदर अंदर ही मधुबन जाने का भी सौभाग्य मिला कि जा पाए मधुबन और वहाँ एक विशेष अनुभूति हमें हुई वहाँ पे जी जो आज तक जीवन में नहीं हुई मतलब एकदम वहाँ पे जाने से बिना कुछ किए ऐसा मन एकदम एकाग्र हो गया बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल कोई व्यर्थ नहीं बिल्कुल ख़त्म हो गया व्यर्थ और उसके बाद तो बस कुछ नहीं हमेशा एक ऐसा अनुभव रहता है ऐसी अनुभूति रही हमेशा कि हमेशा किसी ना किसी का साथ है बाबा हमेशा साथ है जी हमेशा कोई भी काम आपको हमेशा साथ का अनुभव रहता है लेकिन उसके लिए जब आप दे अभिमानी बनके रहती रहते हैं तब वैसे नहीं ये चीज़ देखा शुरू में तो बिल्कुल सहज रूप से होती थी चीज़ें फिर बाद में पता चला इसके लिए थोड़ी सी मेहनत मैं। भी है तो लेकिन बहुत आसान है जब आप बिंदी समझ के अपने आप को रहते हैं तो कनेक्शन जुड़ता है बिल्कुल। बाप से सीधा साधारण सा यही है कि अपने आप को बिंदी समझो तो बाप भी बिंदी है और वह आपका साथ हमेशा आपके साथ हैं जी एक संदेश के रूप में आप क्या बताना चाहेंगे संदेश के रूप में युवाओं के लिए तो सभी के लिए बहुत अच्छा है और युवा जुड़े तो और भी अच्छा है किसी भी फील्ड में आप होंगे किसी भी फील्ड में आप होंगे एक अलग ही मतलब आपको जीवन में ये मिलेगा एक्सपीरियंस एक अलग मिलेगा आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा लोगों को देखने का जब आत्मिक रूप से आप लोगों को देखते हैं कि ये भी आत्मा है तो वो दृष्टिकोण ही अलग हो जाएगा उन का भाव आपके लिए भी चेंज हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल वो अपने आप ही होगा ऑटोमेटिकली उसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है और वो एक मैजिक होगा आपके लिए तो नज़रिया लोगों का आपके लिए है वो बदल जाएगा किसी भी संबंध में हो संपर्क में हो आप वो विशेष एक हमारा अनुभव है <laughs> चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया दीपक भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद ओम शांति ओ आई म पीसफुल सो ओम शांति शरीर का नाम भी के प्रशांत बचपन में जा रहती थी वहां बताया कि जो रमाकुमारी संस्था है वहां की बहनें लूटती है तो कई घरों को बर्बाद कर चुकी के इसलिए ओम शांति में नहीं जाना तब मैं था सिर्फ आठ साल का और मुझे ज्ञान मिला तैतीस साल का जब हुआ था, था क्योंकि टोटली विरोध था कि ओम शांति में नहीं जाना है जब थर्टी थ्री ईयर्स का था उस समय दोस्त के यहाँ गया था और उसने वो जाता था तो उसने कहा कि आप नीचे बैठो मैं ऊपर मल्ले सुनता हूँ तो नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप कोर्स कर लो अब मैं तो सिर्फ दो दिन के लिए गया था कोई नहीं दो दिन कर लो आप अब वो कोर्स करवाए और मैं सोता रहूं क्योंकि बस उस समय क्या था अब समझ नहीं आ रहा था और दो दिन के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं दिल्ली वापस आ रहा हूं तो उन्होंने एड्रेस दिया कि आप इस एड्रेस पर चले जाना मैं वहां गया तो दीदी ने पूछा कोर्स किया है मैंने कहाँ किया है तो चलो मुरली क्लास शुरू तो रोज़ मुरली सुनने लगे और दो महीने के दो महीने भी नहीं एक महीने के बाद तो मधुबन पहुंच गया दीदी ने पूछा कुमार हो मैंने कहा हाँ तो आप तो जा सकते हो मधुबन चलो तो न्यू ईयर पर इकतीस दिसंबर नाइनटी में मधुबन भी पहुंच गए सिर्फ डेढ़ महीने के अंदर ही और मधुबन में मैंने दीदी को कहा कि मुझे अब वापस घर नहीं जाना मैं यहीं रुकूँगा दीदी ने कहा ऐसे नहीं चलता आपको तो घर जाना पड़ेगा तो मैंने कहा नहीं मुझे तो यहीं रहना है फिर दीदी ने समझाया कि ऐसे यहाँ नहीं रखते पहले मम्मी पापा की भी परमिशन चाहिए ये चाहिए ऐसे करके घर वापिस आए वापिस आने के बाद आ, सिर्फ एक साल भी अभी पूरा नहीं हुआ था और घर में गीता पाठशाला खोलने का तय हुआ जब गीता पाठशाला खोलने का तय हुआ तो कमरा पूरा तैयार कर लिया सब कुछ तैयार और एक दिन पहले दीदी ने कहा कि ऊपर से हरी नगर सेंटर था मेन जोन कहते कि वहाँ से शुक्ला दीदी ने मना कर दिया है कि भाई के और कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं अकेला भाई चलता है इसलिए घर में गीता पाठशाला नहीं खुल सकती उस समय में बहुत रोया था फिर वो दिन और सच में एक दिन ऐसा आया कि अभी घर में ही गीता पाठशाला का हो सेंटर का हो चार तो ये एक बहुत लंबी जर्नी हो गई थी लेकिन सच में बाबा ने हमेशा साथ में रहे हैं और बाबा हमेशा साथ हैं ओम शांति okay, ओके ओम शांति धन्यवाद दूरी पीरानी हो जाए कोई बात रोहानी हो जाए खेल खेल में विकास हो रोतक जाने